नमः एक सौ उनतालीस पृष्ठ वन थ्री नाइन उसमें टीका में प्रथम पंक्ति में कल हम लोग संशोधन कर रहे थे कुत एतद जी। तो हाँ, हम लोग कल शायद कुत्र कर दिए थे तो अगर संशोधन हो सकता है तो उसको कुतः कर दीजिए कुतः अर्थात ये, तो ये प्रश्न करता है अर्थात कस्मात कारण ये, तो ये आप कहते हैं अर्थात आकांक्षा दिशु चतुर्सु कारण मध्य आकांक्षा का ये जो लक्षण आप कहते हैं किस कारण से इसको कहते हैं इस प्रकार तो लक्षण ये कुत अर्थात तो प्रश्न में तो आकांक्षा का लक्षण हो गया लक्षण हो गया पदार्था नाम परस्पर विशेष विषयत्व का योग्यत्व रहना चाहिए पदार्थ अर्थात क्रिया अगर सुनते हैं तो ये आकांक्षा रहता है क्रिया कोई अगर हम आना बोल करके सुने तो इसमें आकांक्षा रहा तो क्या आकांक्षा रहा कहेंगे दूसरे के साथ अन्वय होने के लिए इसमें योग्यत्व है तो अर्थात जिज्ञासा का विषय अभी हमको जिज्ञासा हो रहा है जिज्ञासा क्या हो रहा है किसके साथ अन्वय होगा ऐसे जिज्ञासा का विषय क्या बनता है कहते हैं ये पद अन्वय पद तो इसमें रह गया जिज्ञासा विषयत्व तो। जिज्ञासा विषय तो कहने होता कहते कहीं जिज्ञासा नहीं होता किन्तु बाकी अन्वय हो जाता इसलिए योग्य तो कहना तो जिज्ञासा का विषय ये पद बनता है पद अर्थात तो पद का जो अर्थ है में जिज्ञासा का विषय रहा जिज्ञासा विषय तो, तो आकांक्षा है अच्छा ये में ये, ये मिमा है क्या वेदांत वाले जैसे गाँव में भिन्न भिन्न पद मानते हैं या एक पद मानते हैं वेदांत वाले यहाँ एक पद मानेगा व्याकरण के अनुसार जैसे मीमाशक लोग मानते है इनका ऐसे एक एक पता टीका तो में देख रहे थे कि आकांक्षा है कैसा चलेगा उसके लिए कहा गया सूती लिंगो इत्यादि विचार करके आकांक्षा का निर्णय होता है जहाँ एक स्थान पर एकाधिक प्रमाण सहकारी प्रमाण आ जाते हैं उसमें जो बलवान प्रमाण है उसके द्वारा विनियोग हो जाने से जो दुर्बल प्रमाण वो विनियोग नहीं कर पाता है तो क्यों नहीं कर पाता है कहते हैं कि उस तक और आकांक्षा बचा नहीं जो बलवान प्रमाण हुआ वो अंग निरूप कर दिया इस अंगी के लिए ये अंग होगा जो, जो बलवत प्रमाण वो पहले निरूपण कर दिया इस अंगी के लिए ये अंग होगा बाद में दुर्बल प्रमाण आ करके नहीं कह पाएगा की वो दूसरा वाला इसके लिए अंग होगा क्योंकि वो एक बार अगर विनियोग हो गया तो उसका आकांक्षा चरितार्थ हो गया हो जाने से और दूसरे जो बाद में आएगा दुर्बल प्रमाण आकांक्षा सृष्टि नहीं आकांक्षा है बोल करके बता नहीं पाएगा। पायेगा ये सारे सभी दर्शनों ने ये सूत्र नहीं मीमांसा दर्शन है वेदांतिक लोग तो व्यवहार में मीमांसा दर्शन को मानते है नहीं जैसे अन्य भी कहीं का विरोध दिखा न्याय में भी पंक्ति दिखाने में तो इसको भी विचार कर सकते है न न्याय वाले इसको नहीं मानेंगे क्योंकि क्यूँकी श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण इसके अनुसार ये इसका अंग बनेगा जैसे न्यायिक लोगों का अंग आगे इस प्रकार निर्णय नहीं होगा हाँ जहाँ होगा कि वेदांति अथवा मीमांस के इसको प्रमाणत्व देंगे और न्यायिकों को खंडन करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं तब तो वो मतलब मान सकता है नहीं तो जहाँ न्यायिका अपना दर्शन के अनुसार कोई है फिर ये स्वीकार नहीं करेगी इसका टीका में लब्यवा पदा कार्याण सम्बन्धे आकांक्षा परिवर्तन प्रकरणं वाक्य हम लोग देख लेते हैं आगे कहते हैं कि प्रकरणं लब्ध भावानं है तो लब्ध, लब्धो प्रकरणम लाक्यम बोग्रहे लब्ध लब्य भावानी ऐसे पदा, लग, भावा पदा तो वाक्य भाव को प्राप्त कर लिए हैं अर्थात तो वाक्य हो गए हैं पद मिल करके सब कार्यांतर कार्यार अपेक्षण संबंध है दूसरे कुछ कार्य करने के लिए अन्य वाक्य के साथ जब संबंध होंगे होने के लिए कहते हैं आकांक्षा पर्यवसन प्रकरणम संबंध है विशेष संबंध के विषय में आकांक्षा पर्यावसन अर्थात आकांक्षा वहाँ पर्यावसन अर्थात आकांक्षा विद्यमान हो तभी तो, तो जाकर के सम्बन्ध होगा जहाँ कुछ एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ आकांक्षा बसत अंगांगी भाव को प्राप्त करता है वहाँ कहेंगे ये प्रकरण प्रमाण और वहाँ उभय में आकांक्षा रहना चाहिए तब जाकर के प्रकरण प्रमाण करेंगे उदाहरण देते हैं आगे यथा समिधो यजति इत्यादे दर्श पूर्ण मास कथम भाव कांक्ष पठनाथ इसके लिए फल कहा गया कि स्वर्ग होगा और इसके लिए जो के भावयत कहा जाएगा वो कहा जाएगा दर्श पूर्ण मास जो छह या है उसके द्वारा किंतु जो फिर प्रश्न होगा आगे कथम भावयत अर्थात तो इसका और कौन अंग बनेगा तो कहेंगे वहाँ प्रयाज इत्यादि है कि प्रयाज इत्यादि दर्श मास का क्यों अंग होंगे प्रयाज कर्म का विधान किया गया है किन्तु उसका फल का विधान नहीं किया गया प्रयाज में किम भावाकांक्षा है और दर्श मास में कथम भावाकांक्षा है उभय में आकांक्षा रहने से अंगांगी भाव निरूपण हो जाएगा इसको कहते हैं तो एक वाक्य का वाक्यांतरों में संबंध होने के लिए आकांक्षा रहता है तो दर्श पूर्ण मास वाक्य जो प्रयाज वाक्यो के साथ संबंध होता है कहते हैं दोनों में आकांक्षा रहता है एक में किम भाव आकांक्षा एक में कथम भाव आकांक्षा इसको कहते हैं प्रकरण प्रमाण और आगे यथा समित हो गया आगे क्रम स्थानम अनेक श्यो अमनात सन्निधि विशेष अमनातम अनेक अमना बहुत सारे पढ़े पढे गए हैं सन्निधि विशेष सन्निधि विशेष यहाँ सन्निधि वहाँ दो प्रकार की होता है मीमांसा में कहते हैं एक होता है कि एक जिस क्रमो में पढ़ा गया है कुछ क्रियापरक वाक्य कुछ क्रमों में पढ़े गए हैं और कुछ स्तुति पर वाक्य कुछ क्रमों में पढ़े गए हैं अभी प्रश्न होता है की जो स्तुतिपरक वाक्य इसमें ये किसका अंग होंगे कहेंगे जो क्रिया क्रियापरक वाक्य अगर तीन वाक्य है ये प्रथम वाक्य में जो देवता है स्तुति पर वाक्य में भी प्रथम वाक्य में वही देवता है कह देंगे अच्छा ये स्तुति इसका अंग हो जाएगा तृतीय में भी जो देवता है तृतीय स्तुति में भी वो देवता है तो ये निर्णय हो जाएगा तृतीय स्तुति ये तृतीय कर्म के लिए ये द्वितीय स्तुति में द्वितीय स्तुति में देवता का नाम निया ही ले आ गया किंतु तो द्वितीय कर्म में देवता है अथवा द्वितीय कर्म में देवता का नाम नहीं है द्वितीय स्तुति में देवता का नाम है ये अभी दोनों एक ही होंगे ये कैसे निर्णय होगा कहेंगे एक एक का हो गया तीन तीन का हो गया अभी दो दो बचे हैं तो दोनों का क्रम समान हुआ इसी प्रमाण से माना जाएगा कि ये द्वितीय कर्म का अंग ये द्वितीय स्तुति हो जाएगा इसको कहते हैं क्रम क्रम स्थान अनेकनाथ सन्नी विशेष अनेक पढ़ाया कथने ना कथने अमनाथ आसमान अर्थ कथित तो कहा कहा जाता है, तो कहा गया अनेकना तो अनेक कथित अनेक सन्निधि विशेष आमनातम सन्निधि अर्थात क्रम जिस क्रम में कहा गया यथा दब्धि रसी आग्नेग्निशोमीय उपांशु यागा आग्य अग्निशोम और उपांशु ये तीन कर्म होते हैं पूर्णमासी में तो इसमें एक वाक्य है दब्धे इस प्रकार की है ये अर्थ संग्रह का 103 सौ पृष्ठ में है अर्थसंग्रह में जहाँ ये के विचार के लिए श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आया तो जहाँ श्रुति में विचार <Sapartcause> होगा उसका अंत में कहते ये श्रुति लिंगो की अपेक्षा बलवान आगे जब लिंगो का विचार आएगा वह कहेंगे ये लिंग वाक्य की अपेक्षा बलवान वाक्य में कहेंगे प्रकरण के अपेक्षा सर्वत्र एक एक उदाहरण दिए हैं तो ये सब जो उदाहरण दिए ये उदाहरण को सब आगे यहाँ देते हैं इसी को तो वहां ये उदाहरण दिया गया कि दब्धी रसी इतने तो खाली वाक्य अंश दे दिए वहा होता की दबधिर असी असी अर्थात तो तुम इंद्र को कहते हैं दबधिर अर्थात दबाने वाले हो तो आप दबाने वाले हो तो और आगे है कि अदब्ध भुयासन हम लोग दबने वाले नहीं होंगे तो फिर आप दबाने वाले हो हम लोग दबने वाले नहीं है तो फिर क्या कहता है आगे कहता है कि अमोम अमुं दबे अमुंग शत्रु हमारे जो शत्रु है उसको दबा देंगे क्योंकि आप दबाने वाले हैं okay. हम तो दबेंगे नहीं इसलिए हमारा जो शत्रु है उसको दबाएंगे तो वहाँ मंत्र का अर्थ है वहाँ कहते हैं कि आग्ने अग्निशोमीय उपांशु ये तीन कर्म होते हैं पौनवासी में okay. क्रमेण ब्राह्मणे विहिता क्योंकि जो कर्म परक वाक्य है वो ब्राह्मण में मंत्र भाग में स्तुति परक okay. मंत्र भाग प्राय मंत्र भागे क्रमेण मंत्र त्रय पठितम वहां भी तीन मंत्र पढ़ा गया है तथा आग्नेय अग्निशोमीयोर लिंग द्वोर विनियोग सिद्धि कर्म में और स्तुति मंत्र में दोनों में आग्ने आग्नेय स्तुति में भी शब्द है और आग्नेय कर्मों में भी शब्द है अग्निदेवता होने से अग्निशोमीय कर्म में भी अग्निशोमीय नाम है उसका जो स्तुति है वहां भी अग्निशोमी का नाम है वो दोनों तो तिंग द्वयोर विनियोग सिद्धि उसमें देवता का नाम हो गया तो लिंग हो गया तो इत्यत्र ये हो गया जो मध्यम न लिंगादि अस्थित दब्धी रसी अदब्धो भूयासम अमुम दभ इसमें कोई देवता वाचक को शब्द नहीं है नहीं होने से कोई लिंग नहीं है की जिससे विनियोग हो पाएगा किन्तु यस्मिन प्रदेशे ब्राह्मणे उपाशु विधानम् विधान जो क्रियापरक अंश है उसमें द्वितीय स्थान में उपाशु का विधान किया गया तस्मिनेव प्रदेशे प्रदेश है मंत्रे मंत्र भाग में भी द्वितीय स्थान पर अस्य पाठ दब्धेर अशी अदब्धो भुयासम ये भी द्वितीय स्थान में पाठ हुआ है इति क्रमांशु याग अनुमंत्रण अस् विनियोग उपांशु याग का अनुमंत्रण अनुमंत्रण अर्थात तो पश्चात कर्म हो जाने के बाद मंत्रण अर्थात देवताओं को कहते हैं आप अब मतलब कर लिए ये भक्षण कर लिए आप अब जाइए तो ये अनुमंत्रण कहते हैं उपांशु याग के लिए ये मंत्र व्यवहार हो जाएगा क्यों कहते हैं दोनों का समान क्रम क्रम हो गया दोनों ही द्वितीय स्थान पर है ये हो गया स्थान क्रम आगे चतुर्थ समाख्या योगबलम समाख्या योगबलम बलम अर्थात योगिक वित्पत्ति प्रकृति प्रत्येक के आधार पर जहाँ निर्णय होता है कौन किसका अंग होगा उसको कहा जाता है समाख्या यथा होत्रम उद्गात्रम इत्यादि योग बल कही आया कि होत्रम इदम ये कर्म किसका का अंग बनेगा कहेंगे होता का अंग बनेगा अर्थात होता इस कर्म करेगा कहीं आया की उद्गात्र उद्गात्र कांडम अर्थात तो उद्गाता इस अंश को संपादन करेगा ऐसे निर्णय होगा होत्रात्र इत्यादि योग बलैना होत्रादिमाख्यानि कर्माणी होत्रादि भी अनुष्ठे यानी तो जिस कर्म को होत्र कर्म कहा गया वो तो होता के द्वारा ही अनुष्ठेय होगा ऐसे कहा अर्थ तो संग्रह दिया है पौराडासिक कांड ऐसे दिया है तो पूर्वास संबंधी इस प्रकार अच्छा प्रकृति अभी उदाहरण दे करके आरम्भ करते हैं कि दोनों में अगर विरोध होगा तो कौन बलवान होगा श्रुति वाक्य और विरोधे श्रुति लिंग वाक्य तो श्रुति वाक्य में विरोध होगा तो कौन बलवान होगा श्रुति श्रुति उसको दिखाते हैं वाक्य दौर्बल्य से उदाहरण तप्ते पयसी दधि आनयति तो अभी तपते पयसी अर्थात गरम दूध में अगर दही डाल देंगे क्या कहते हैं उसको जामुन है ना जामुन जामुन नपते तो जामुन नहीं डालेंगे अगर गरम दूध में डाल देंगे दही तो, तो क्या होगा फट जाएगा फट जाएगा तो पनीर बन जाएगा ना जाएगा। तो उसको कहते हैं तो तपते पयसी दधी आना होती तो होने से जो उसमें अभी वो छेना निकलेगा तो उसको संस्कृति में कहते हैं अमिक्सिया सा वैश्व देवी अमीक्षा सा वैश्व देवी वैश्व देवी अर्थात विश्वदेव देव, देव तो होने से विश्व देव देवता देवता होने से विश्व से क्या प्रत्यय हो जाएगा अणु देवता अणु होने से क्या हो जाएगा रूप वैश्व देव आगे अमीक्षा स्त्रीलिंग है आगे फिर होने के बाद क्या पद बन जाएगा जायेगा वैश्व देवी सा अमीक्षा वैश्व देवी जी। जी। तो जो अमीक्षा है वो वैश्व देवी विश्वदेव तो देवता इस प्रकार की शाह वैश्व देवी अमीक्षा अनु हो जाएगा सा अमीक्षा वैश्व देवी यह अमीक्षा कहा से आया कि नहीं तपते पैसे दधी आने उसे अमीक्षा बन गया तो यहाँ विश्वदेव उसका देवता हो गया आगे कहते हैं बाजीभ्यो बाजीनम बाजी, बाजी न बाजी पदार्थ होता है कि जो छेना फट जाने के बाद जो पानी रह गया तो वो क्या करेंगे तो कहते हैं कि वो बाजी देवता के लिए तो कहते हैं उसमें बहुत सारे बल रहता है छेना में जितना बल नहीं रहता वो पानी में बहुत ज्यादा बल रहता है तो, तो वो भी अर्थात तो हव्य रूप से प्रदान किया जाता है तो बाजीभ्यो बाजीनम तो यहाँ दिखाते हैं कि तत्र वाजिन अर्थात जो बाजिन नामक जो चेना का पानी होता है वो क्या विश्वदेव अंगत्व mm -hmm. कि वाजी संज्ञ का देवता अंगत्वी रूप का द्रव्य अभी किसको अर्पण किया जाएगा क्या विश्वदेव देवता के लिए अथवा बाजी संज्ञा कोई दूसरा देवता है क्योंकि मंत्र में बाजीभ्यो वाजिनम mm -hmm. ये बाजिभ्य कोई दूसरा देवता है उसके लिए ये संशय हुआ इति संशय पूर्व पक्षी कहता है कि बाजम अन्नम अन्नम यह क्या है तद अस्ति इति बाजम अस्ति इति बाजी हो तो गया अस्ति इति अमीक्षा किस आमिक्षा का देवता कौन है कहा गया था विश्वदेव इसलिए बाजी शब्द का अर्थ विश्वदेव ही हुआ क्योंकि बाजी का अर्थ हो गया बाजम अश अस्थि इति व्यपत्तिया वाजी पदस्य विश्वदेव पर बाजी का अर्थ हुई विश्वदेव को बाजी देवता के लिए बाजी न इसको देना है इसका अर्थ हो जाएगा बाजी नश्व देव देवता अंगत्व अवगम्य थे क्योंकि बाजी शब्द का अर्थ हो गया विश्वदेव इसलिए बाजी नश्व देव देवता के लिए हो जाएगा पूर्व पक्षी कहा सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा विश्व पहले अमीक्षा द्रव्य के द्वारा चरितार्थ हो गया ना जी, जी, क्योंकि सा वैश्व देवी अमीक्षा कहा गया था जो देवता चरितार्थ हो गया एक पदार्थ के द्वारा तो वो फिर दूसरा पदार्थ को कैसे ग्रहण करेगा जी, जी, ये सिद्धांत पक्ष से कह जाने से पूर्व पक्षी कहता है न चा अमीक्ष बाजी न बाध ये नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे तो पूर्व पक्षी कहता है किन्तु तया सह तया अमिक्षया सह अमीक्षा के साथ अभी का या तो के साथ बाजी का करिए या तो बाजी अथवा न भी उसी के साथ अनु क्योंकि बाजी शब्द का अर्थ हो गया विषोदेव इति प्राप्त है सिद्धांत कहता है की नावत बाजी न अब तक तो पहले विश्व लिखता था नहीं विश्व तो यहाँ भी विश्व देव होगा एक नहीं रहेगा विश्व अर्थात जहाँ सप्तमी का वहाँ लुक नहीं हुआ विश्व देवा अशात सप्तमिया संज्ञा संज्ञा तो होने से यहाँ अगर सप्तमी नहीं है इधर विश्व ये तो जस का रूप है विशेष सूत्र है में देवा विश्वे था। विश्वे देवा देखना <coughs> तो दोनों शब्द बनता है विश्व देवा भी होता है विश्व देवा भी होता है ऊपर में अब तो विश्व देवा लिखता था ना नश्व देवा लिखता था विश्व लिखा, भिश्वे लिखा भिश्वे है ना सर्वत्र वहा भी वैश्व होना चाहिए न न किन्तु थोड़ा देखना पड़ेगा व्याकरण मतलब वो एक आर का लोट करने के लिए कुछ होगा पर अधिक आने से कि अगर लोग करने के लिए कोई निमित्त होगा तो देखना वैश्वेव है ना वैश्व देव अमीक्षा शाह वैश्व देवी अमीक्षा वहाँ वैश्व देव हो गया वो किंतु वैश्व देव कहते हैं वहां वैश्वेदेव नहीं कहते किंतु देवता अर्थ में तो विश्व कहते हैं आगे विद्या वैश्व देवी थी सूत्र तो मतलब ये शब्द ठीक है उसको कल देख करके कर बताएंगे सिद्धांति अच्छा, देवाहता है कि बाजिन पदार्थ विश्व वह विश्व रेणी जी विश्व का अंग नहीं होगा बाजिन क्यों वैश्व देवी इतित श्रुतिया यहाँ श्रुति साक्षात है वैश्व देवी तदित श्रुतिया आमिक्षया सम्बंध संबंधस्य औचित्याम आमिक्षया अमीक्षा के साथ तेसाम विश्व देवा नाम संबंध से औचित्या का नाम कहा गया है वैश्व देवी तो होने से अमीक्षा का ही विश्व देव देवता होंगे क्यों कहते हैं औचित्या सर्वनामा थे सर्वनाम सा अश देवता अश जो सर्वनाम हुआ सा अस्या अच्छा अमिक्षा क्षत्रीलिंग होने से जी, जी, सा अशियाम अशिया शब्द स्थान सर्वनाम है जी, जी, तो विश्व देव देवता होगा अशिया तो अशिया कहने से किसको लिया जाएगा सर्वनाम अर्थ तर्वनामा तद्धित स्मृत अस्य देवता ये सर्वनाम अर्थ में ही वहां अर्ण प्रत्येलाये है होने से स्मृतवाद सर्वनामशित तो विशेष समर्पक समर्पक सर्वनाम सन्निहित विशेष्य को कहेगा पूर्व परामर्श तो यहाँ वैश्व देवी में जो हम ऑन लाए कहते हैं कि ये देवता है अश अश कहने से पास में कौन है कहते हैं कि सा आमिक्षा जी। जी। तो होने से पूर्व में अमीक्षा शब्द रहने से यह अश कहने से अश्य अशीक्षायामीक्षाया सूतव तद ही वाच्यवाद तो यहाँ तद्धित जो और आया तो ये तद्धित अभी आमिक्षा को ही कहेगा अस्य देवता कहने से अमीक्षा आया देवता इसलिए बाजीन का देवता नहीं होगा विश्व, विश्व देवी विश्व देव तो होने से अर्थात सिद्धांत ये कह दिया की तद्धित प्रत्यय के आधार पर तद्धित सूती हो गया तद्धित प्रत्यय के आधार पर जो की श्रुति में साक्षात श्रवण हुआ इसके आधार पर विश्व देव ही अमीक्षा का देवता हो जाएंगे विश्व देव बाजिन का देवता नहीं होगा अच्छा। पुरोपक्षी पक्षी कहा था की ठीक है अगर ऐसा है तो विकल्प अथवा समुच्चय करे अच्छा। सिद्धांत कहता है की एवं निकल्प समुच्चयउ कल विश्व देव सम्बधवती विकल्प अथवा समुच्चय इसका कल्पना नहीं करना है किसका कहते हैं विश्वदेव संबंध बत्याम वह छुटिया बतिया बती अरे अमिक्षया दोनों में तृतीया करने से बतिया हो जाए विश्वदेव संबंध बतिया अमिक्षया तो इसके साथ संबंध भी नहीं होगा विकल्प भी नहीं होगा बाजी न का क्यों नहीं होगा बाजी न आकांक्षा अभा अर्थात बाजी का विश्वदेव के साथ अन्वय होने के लिए अभी और आकांक्षा ये पहचान क्योंकि विश्वदेव चरितार्थ हो गया आकांक्षा ए आमीक्षा को लेकर के भी कहता है कि भवद अभिमतस्य आकांक्षा लक्षण आपने जो आकांक्षा का लक्षण किए हैं पदार्थ नाम परस्पर जिज्ञासा विशेषत्व योग्यता ये जो लक्षण कहे हैं ये बाजिने बाजीन पदार्थ में भी आकांक्षा विद्यमान है जी। जी। तो ये क्यों अन्वय नहीं होगा विश्वदेव के साथ पूरे पृष्ठा में कह दे कि बाजिना आकांक्षा अभा बाजीन शब्द का आकांक्षा नहीं रहा विश्वदेव के साथ अन्वय बने भी नहीं पूर्व पक्षी कह रहा है कि बाजिनो में अभी ये आकांक्षा है क्या आकांक्षा है पदार्थ नाम जिज्ञासा विषय सोम अर्थात विश्वदेव जो पदार्थ हुआ उसमें अभी जिज्ञासा बचा है क्या बचा है कहते हैं कि जिज्ञासा का विषय अभी बाजी बनेगा जिज्ञासा का विषय अगर विश्वदेव में बना रहेगा तो तभी उसमें आकांक्षा माना जाएगा जिज्ञासा विषयत्व में यह आकांक्षा है जिज्ञासा का विषय अगर विश्वदेव होगा उसमें जिज्ञासा विषयत्व आएगा।, आएगा इसका तो उसमें आकांक्षा रहेगा और बाजिनो में भी आकांक्षा है क्यूँकी बाजी तो अभी अन्वय नहीं हुआ किसी के साथ नहीं होने से उसमें तो जिज्ञासा विषयत्व है क्यूँकी हम जब पूछेंगे बाजिन किसका अंग होगा वो किसी को खोजेगा तो जिज्ञासा विषयत्व रहेगा तो रहने से बाजिनों में भी जिज्ञासा विषय तो सत्वा नैराकांश्य व्यवहार आपने कह बाजिनों में और कोई आकांक्षा नहीं रहेगा कि बाजिनों में आकांक्षा कैसे नहीं रहेगा वो तो अभी अनुय नहीं हुआ भवद उक्त आकांक्षा संभव आपके द्वारा आकांक्षा का जो लक्षण कहा गया वो लक्षण अभी बाजिन में जा रहा है विश्व में भी जाएगा तो जाने से आकांक्षा ये कैसे नहीं होगा कहता है कि ननु मूल में तत्रापि जिज्ञास विषय तूर्वभि कह रहे हैं तथा टीका में तत्रापि सा वैश्वेवी आमिक्षा इत्यादि इसमें भी विषयत्व सा वैश्व देवी अमीक्षा इत्यादियों का थोड़ा दे दिया अर्थात बाजी, बाजी पूरा बाकियों लेना है आगे टीका में याग निरूपित जिज्ञासा विषयत्व अवच्छेद प्रदेय दे द्रव्य सत्व बाजिन में आप कहते हैं कि अभी जिज्ञासा है नहीं। नहीं। तो क्या जिज्ञासा है विश्वदेव के साथ अन्य होने के लिए कहते याग निरूपित जिज्ञासा विषयत्व याग निरूपित इस याग में कौन अंग बनेगा कौन इसका हबी बन करके जाएगा तो जिज्ञासा का विषयत्व यही हो गया अवच्छेद मतलब जिज्ञासा विषयत्व जिज्ञासा विषयत्व का अवच्छेदक कौन होगा कहते प्रदेय द्रव्यत्व अभी वाजिन जो है वो भी द्रव्य है और वो भी यहाँ प्रदेय बन करके है तो प्रदेय द्रव्यत्व यही जिज्ञासा विषयत्व का अवच्छेदक बनेगा जिज्ञासा विषयत्व जिज्ञासा विषयता कहे जिज्ञासा विषयता जिसमें रहेगा हम कहेंगे यही आकांक्षा है जिज्ञासा का विषय जो कहेगा जो बनेगा उसमें आकांक्षा होगा तो जो जिज्ञासा का विषय बनेगा उसमें रहेगा जिज्ञासा विषयता तो वही होगा आकांक्षा अभी जिज्ञासा विषयता का जो अवच्छेदक होगा तो जिन में अगर जिज्ञासा विषयत्व का अवच्छेद आएगा या अवच्छेद का कौन है कहते हैं प्रदेय द्रव्यत्व प्रदेय द्रव्यत्व बाजिन में रहेगा वो प्रदेय है देने दे का है तो होने से यही हो गया अवच्छेद और पहले कहा गया था अवच्छेद का जहाँ होगा वहाँ आकांक्षा है मानना पड़ेगा घटत्व देखने से हम कहते हैं ये घटपद का अवास्य होगा इसी प्रकार की तो प्रदेय द्रव्यत्वम बाजिन में रहा विश्वदेव के साथ अन्वय होने के लिए आगे मूल में प्रदेय याग निरूपित जिज्ञासा विषयता तो बाजीन में प्रदेय द्रव्यत्व रहेगा जो कि याग निरूपित जिज्ञासा विषयता का अवच्छेदक है ये जहाँ रहेगा माना जाएगा वहाँ आकांक्षा है प्रदेय द्रव्यवस्य तद् अवच्छेद प्रदे या द्रव्य तो उसका अवच्छेद हुआ किसका अवच्छेदक मूल में देखकर के बोले याग निरूपित जिज्ञासा उसका अवच्छेद हुआ तद् पद से लेंगे याग निरूपित जिज्ञासा विषयता उसका अवच्छेद अवच्छेद अर्थात अवच्छेदक स्वीकार सती सत्य में किया अवच्छेद अगर स्वीकार करेंगे तब क्या होगा जनित अन्वय बोधात अपि वाक्यात पुनर्य बोधा पत्ते जनित अन्वय बोधात विश्वदेव आमिक्षा के साथ अन्वय को प्राप्त करके वाक्य ज्ञान हो गया तो जनित अन्वय बोध अभी हमको प्राप्त हो गया विश्वदेव आमिक्षा अन्वय हो करके तो जनित अन्वय बोधात अभी पुनर पुनर्न्वय बोध फिर होगा क्यों कहेंगे आप अवच्छेदक है अवच्छेद क्या है कहने प्रदेय द्रव्यो इस प्रकार के होने से इसलिए इसका समाधान क्या देंगे तो वाक्यात पुनर्न्वय बोधापते इसलिए समाधान क्या देंगे कहते हैं कि की समान जातीय इत्यादि विशेषण विशिष्टस्य अभी जो प्रदेय द्रव्यो को आप अवच्छेद बनाते हैं इतने को अवच्छेद नहीं बना करके उसमें एक विशेषण देंगे सो समान जातीय इत्यादि इत्यादि क्या मूल में देखिए, लिखिये न सिद्धांत सो समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध बीरह सहकृत आगे है प्रदय द्रव्यतम प्रदय द्रव्योम तो पूर्व पक्षी क्या था वो हो गया विशेष अंश सिद्धांत कहता कि इसमें इतना विशेषण देना पड़ेगा सो सामान जातीय पदार्थ अन्वय बोध बिरह सहकृत तो अभी जब विश्व देव एक बार अमिक्षा के साथ अन्वय हो गया आमिक्षा जैसे भोज्य द्रव्य है हबीर द्रव्य है वाजिन भी इसी प्रकार हबीर द्रव्य है तो ये जो अमीक्षा हो जाएगा वो हो जाएगा सो समान जातीय अर्थात तो वाजिनो समान जातीय अभी वाजिनो अन्वय होगा नहीं होगा उसका हम विचार कर रहे हैं वाजिन में प्रदय द्रव्य तो, तो है किन्तु ये जो वाजिन है सो समान जातीय पदार्थ बाजिन समान जातीय पदार्थ क्या होगा अमिक्षा आमिक्षा अन्वय बोध बिरह सहकृत जब बाजिन का अन्वय करने के लिए आएंगे उस समय में आमिक्षा अन्वय बोध हुआ है नहीं हुआ है हो गए इसलिए आमिक्षा अन्वय बोध बिरह सहकृत और होगा नहीं, नहीं होगा हो। तो आकांक्षा में अगर ये अवच्छेद में ये विशेषण दे देंगे जब वाजीन में आएगा ये विशिष्ट अंश नहीं मिलेगा क्योंकि विशेषण अंश नहीं मिलेगा विशेषण में दिया कि सो समान जाती पदार्थ अन्वय बोध बिरह सहकृत अभी किन्तु अन्वय बोध हो गया अमिषा के साथ मनुष्य तो बिरह सहकृत प्रदय द्रव्यो तद अवच्छेद न सिद्धांति विशेषण दे दिया वाजीन द्रव्य सो समान जातीय आमिक्षा द्रव्य अन्वय बोध सहकृत जब आजीन आ रहे थे तब तक आमिक्षा के साथ अन्वय बोध हो गया को अवच्छेद अभाव तादृश अर्थात अन्वय बोध बिर सहकृत यह अवच्छेद नहीं रहा <coughs> टीका में समान जातीय इत्यादि विशेषण विशिष्ट तश्यों, तश्यों द्रब्यत्व द्रब्यत्व अब नहीं। नहीं, तत्वात, हाँ। न है ना विशेषण द्रव्य अवच्छेदि अच्छा स्वाना इत्यादि विशेषण विशिष्ट तथा प्रदेह द्रव्य विशेषण विशिष्ट जैसे प्रदेह द्रव्य प्रदेय द्रव्यवस्थ तत्वाद तत्व अंगीकारा तत्व अर्थात अवच्छेद अंगीकारा अभी विशिष्ट हुआ पहले केवल विशेष अंश को कहता था अर्थात प्रदेय द्रव्य तत्व अंगीकारा अवच्छेद अंगीकारात् अंगीकारात्जिनेजिने तदसवाद बाजिन में अभी ये विशिष्ट अंश नहीं है तद असत्वाद ये कौन सा प्रकार के अभाव हुआ विशेषण विशिष्टा तो असत्वात असत्त लक्षण असंग उक्त दोष mm -hmm. उक्त लक्षण से असंग जो सिद्धांति नया लक्षण दिया अवच्छेद का, का वो असंगम असंगम अर्थात अनुय नहीं हुआ लक्षण का अनुया न उक्त दोष पूर्व जो कहा था कि अभी बाजीन का भी अनुय विश्वदेव के साथ होगा ये नहीं होगा आशय न परिहरती मूल में न कह दिया स्व जातीय आगे टीका में समितिव्याहृतम यद पदम त तो समित वैश्व देवी के पास कौन सा पद पढ़ा गया है स्मरित तस्मारित पदे न स्मारित यह वो कौन है समान जातीय स्व पद से लेते हैं बाजिनों को बाजिनो का समान जाती समान जाती जातीदृश तो स्व सदृश कहने से जैसे आमिक्षा भक्ष्य पदार्थ है ऐसे तो बाजिनो भी भक्ष्य पदार्थ स्व सदृश तो भक्ष्य पदार्थ नहीं तो हम भोजन देने के बाद जब वस्त्र अथवा आचमन इत्यादि देते है तो कहते है अगर वो हबीर ग्रहण करके वो चरितार्थ हो गए आगे आचमन ग्रहण नहीं करेंगे तो कहेंगे इस प्रकार नहीं इसलिए कहा कि स्व समान जातीय था स्व समान सदृश अमीक्षा अगर चरितार्थ हो गया तो दूसरा भाजीन नहीं ले तो आचमन के लिए जल वो लिया जाए स्व समान जाएगा उसका अर्थ हो गया स्व सदृश पदार्थस तद अन्वय बोध विरहेण सहकृतम स्व समान जातीय पदार्थ के साथ अन्वय बोध नहीं होना चाहिए विरह सहकृतम यद प्रदेय द्रव्यम तस्वीरवेदक तदवचेदक अर्थात आकांक्षा का बनेगा <coughs> अवचेद अवच्छेदक याग जिज्ञासा विषयत्व निजिज्ञासा विषयक अच्छा स्पष्ट दे दिया। याग स्पष्टियाग जिज्ञासा विषयत्व ये हो गया आकांक्षा विषय अवच्छेदक बाजिन द्रव्य स्वृश आमिक अमिक्षा पदार्थ क्ष आगे पूर्व पक्षी कहते अनवय बोध पहले अमिक्षा के साथ हो गया तो बाद में बाजिनो के साथ नहीं हो पाया पूर्व पक्षी कहता है पहले बाजीनो के साथ हो जाए तथा तो चमीक्षायाम एवं तादृश अवच्छेद अभाव आमिक्षा का तो आमिक अन्वय न तो हो तो ये क्यों नहीं होगा मूल में सिद्धांत किया था कि अर्थात अवच्छेद अवच्छेद नहीं रहना वो नहीं है बाजीना अन्वय से तदा अनुपस्थित आमिक्षा का अन्वय वैश्वेव के साथ विश्वदेव के साथ पहले होगा क्योंकि अमित का अन्वय विश्वदेव के साथ होने का समय बाजिन शब्द तो तो तो आया ही नहीं अमीक्षा वैश्व देवी अब तो बाजिन आया नहीं नहीं आने से वैश्व का अमीक्षा के साथ पहले हो जाएगा इसको कहते यहाँ के, के न्याय कहते हैं असंजात विरोधी न्याय जब वैश्वेवी का अन्वय हुआ अमित के साथ उस समय में अमित का कोई विरोधी था ही नहीं असंजात विरोधी होने से वो बलवान होगा असंजात विरोधी न्याय विरोधी रसोई का एक पद हेतु तो, किंतु जब वाजी आएगा तो वाजी संजात विरोधी बाजी आने के समय में आमिक्षा पहले से खड़ा है इसलिए वाजी का उत्पत्ति का समय में अमीक्षा पहले संजात हो गया तो संजात विरोधी यश्य वो दुर्बल होगा अमीक्षा हेतु नाजी नन्वय जब बाजी के साथ अन्वय न बाजी नीक हाँ, बाजी के साथ वैश्व का अन्वय जब आमिक्षा के साथ हो रहा है तो बाजी के साथ अन्वय अनुपस्थित क्योंकि बाजी शब्द ही तब तक आया नहीं प्रथम श्रोत श्रु है थोड़ा कम दिखता है प्रथम श्रुता आमिक्षा अन्वय बोध काले प्रथम श्रोत जो अमीक्षा उसका अन्वय बोध होने का समय में बाजी नन्वय बोध उत्थान अभाव बाजी के साथ बाजी के अन्वय बोध होने के लिए तब उत्थान उसका नहीं हुआ, बनाने में से अमीक्षा का तो प्रथम हो जाएगा आगे मूल अटीका में कहते हैं यथा श्रुति वाक्य विरोध है वाक्य दौर्बल्य प्रयोजकम अभी वाक्य क्यों दुर्बल हो गया तो कहते हैं कि श्रुति वैश्व में है तदित श्रुति है और वाक्य यहाँ क्या होता है कहते हैं कि सा वैश्वेवी बाजी बाजी एक वाक्य हुआ जीवे। जीवे। अभी वाक्यो को प्रमाण मान करके अगर हम विनियोग करेंगे बाजी न आकर के वैश्व देवी विश्वदेव के साथ अन्वय हो सकता है किन्क्य आने से पहले वहाँ तदित विद्यमान है तथित बलवान होने से तथित श्रुति है यहाँ तो का अर्थ श्रुति है तो श्रुति बलवान होने से वो सीधा पहले अन्वय करवा दिया तो से में और आकांक्षा रहा वाक्य किसको अन्वय करवाताजिनो बाजिनो पदार्थ को वाक्य अन्वय करवाता किंतु श्रुति साक्षात जो अर्ण होकर के आया त्वित प्रत्येक अश्य देवता का होकर के आया तो, देवता कर कर तो ये साक्षात श्रुति पहले विनियो कर दिया इसमें आकांक्षा रहा यथा श्रुति वाक्य विरोधे वाक्य दौर्बल का प्रयोजक क्या है वाक्य क्यों दुर्बल हो गया यदि आकांक्षा विरह बाजिन में आकांक्षा रहा नहीं नहीं रहने से तथा उदाहरण्तरेस्वी स एवं अति दिशती उदाहरण दूसरा उदाहरण देखकर के मतलब ये आकांक्षा अभाव हो जाना दुर्बल अर्थात आकांक्षा रही तो दुर्बल इसको दिखाते हैं मूल में उदाहरण तो प्रयोजक आकांक्षा विरह एवं द्रष्टव्य अन्य सब उदाहरण में दुर्बलत्व तो का प्रयोजक कौन दुर्बल हो जाएगा जिसमें आकांक्षा नहीं रहेगा आकांक्षा क्यों नहीं रहेगा जो बलवान है वो पहले विनियोग कर दिया आकांक्षा नहीं हो जाएगा श्रुति लिंग विरोधे लिंग क्योंकि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण लिंग दुर्बल हो जाएगा यथा इति यथाइंद्रियाति ऐ्रिया वहां कहते हैं इंद्र देवता इस प्रकार की होगा तो इंद्रिया उपतिष्ठते इति शूयते इस वाक्य में यहाँ यह पूरा वाक्य है की इंद्रिया गारोपत्यम उपतिष्ठे तो, अच्छा आगे वाक्यूड में देते तत्र संशय स्तरी रसी ने संबोधन है सचिदास यहाँ तक मंत्र है कि तो प्रश्न हो गया तो कदाचन स्तरी रसी ने इसका अर्थ आगे देते हैं इति असौ ये जो मंत्र हो गया कदाचन स्तरी रसी ने ये इसको ऐग कहा जाता है क्यों कहते हैं कि इंद्र शब्द इसमें श्रवण होता है होने से इस रिक को कहते हैं कि ईन्द्रिक क्योंकि इंद्र देवता अश इस प्रकार कह देते हैं तो होने से इति असौ ऋग इंद्री तेन अभी कहते हैं तेन मंत्रेण इंद्र उपस्थेय उत गर्भ इस मंत्र के द्वारा इंद्र का उपस्थान उपस्थान आवाहन उनका स्तुति करके आवाहन करेंगे अथवा गर्भ का आवाहन करेंगे कहेंगे इस मंत्र कहता है कि कदाचन स्तरी रसी ने इंद्र शब्द श्रवण हुआ है जी, जी. तो होने से यहाँ इंद्र का ही उपस्थान में ये मंत्र लगना चाहिए कहते हैं दूसरा श्रुति है जो द्वितीय वाक्य में दिया इंद्रिया गर्भपत तो ये श्रुति है जी, अगर आप कदाचन दासु से इसको लेकर के इसमें इंद्र देवता सुना गया है तो इंद्र देवता सुना जाने से ये लिंग लेकर के कहेंगे कि इंद्र का आवाहन में लगेगा जी, किंतु अगर इंद्रिया गर्भपत्यम उपतिष्ठते तो वहां साक्षात श्रुति कि है कि इंद्रिया प्रातिपति स्त्रीलिंग होने से इंद्री हो गया के इसका अर्थ हो जाएगा इंद्र देवतावश इंद्र संबंधी तो उसके द्वारा गर्भपत्यम उपतिष्ठे उपत्य यहाँ सीधा गर्भपतियों का नाम लिया जाता है अगर श्रुति से विनियोग करेंगे तो गर्भपतियों का विनियोग मतलब उपस्थान में ये मंत्र लगना चाहिए अगर आप इंद्र बोल करके शब्द है शब्द को लिंग मान करके कहेंगे इंद्र का उपस्थान में व्यवहार होना चाहिए कहेंगे तब तो इंद्र देवता के लिए व्यवहार होगा तो ये मंत्र मंत्र अर्थात तो कदाचन स्तरी रसी नेन्द्रष्टसी दासु दासुसे, ये मंत्र है ये मंत्र अभी किसमें अंग होगा कहेंगे इंद्र को उपस्थान करने में अथवा गारोहपत्यो को गारोहपत्यो को क्यों कहेंगे साक्ष्य श्रुति कहते कि गारोहतियों तो अभी मंत्र का अर्थ कहते है कदाचन स्तरी रसी ने दासू से मंत्र का अर्थ हो इंद्र कदाचित घातको नवती आप कभी भी हिंसा करने वाले नहीं होते हो किंतु फिर क्या करते हैं दासु से सी मंत्र ऊपर में है दासु से सी दासु से का अर्थ दाने। दास दाने दास धातु से बस प्रत्यय हो जाएगा दे. बस होने से रातिपति हो जाएगा दास बस लटवा सत्री होगा सत्री को विधे शत्रु नहीं है अच्छा बसु प्रत्यय अर्थात न अन्य आएगा बसु प्रत्यय होगा बसुप्रत होने से प्रातिपति को, दास दास, नेड़... से प्राति को दास, दास दास धातु ये सेट धातु है किन्तु का प्राप्ति चतुर्थी हो जाएगा दासु से तो वहां का दासुसे अर्थात दान करने वाले के लिए इसी का चतुर्थ पंक्ति में कहते हैं किंतु आहुति दत्तावत्य आहुति दत्तावत्य का अर्थ दासुसे का अर्थ आहूति देने वालों के लिए दत्तावत चतुर्थी उनके लिए आहुति दत्तावत शब्द का अर्थ कहते हैं यजमान आया जो आहुति देता है उसके लिए प्रिय से जो मंत्र में सस्य सी में धातु है सीतो अर्थात प्रिय से इति इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य लिंगात इसमें है इंद्र वो इंद्र इस प्रकार के हैं तो प्रकाशन लिंग है यहाँ इंद्र शब्द है ये लिंग बन गया लिंग अर्थात संकेत देता है क्या देता है इंद्र उपस्थेय इस मंत्र के द्वारा पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांत सिद्धांत तो। तो कहते हैं की गर्भपत्यम इति प्रत्यक्ष गर्भपत्यम उपतिष्ठते प्रत्यक्ष श्रुतिया गारहपत्य उपस्थाने विनियुक्त मंत्र से ये मंत्र गर्भपत्य का उपस्थान में विनियोग होगा तो पहले गर्भपत्य में विनियोग हो जाएगा पुनर्नियो आकांक्षा या अनुदया फिर जब श्रुति के बाद लिंग आकर के कहेगा हम दोबारा इसका विनियोग करेंगे कहेंगे इसमें आकांक्षा नहीं रहा ये मंत्र लग गया एक बार अनुदय विनियोजकम लिंगम न प्राप्त लिंगम विनियोजकम न प्राप्त विनियोजकम अर्थात विनियोजक प्रमाणत्व लिंगमे विनियोजक प्रमाणत्व यहाँ नहीं रहेगा ये इंद्र उपस्थान है मंत्रो अगर लिंग से करते तो इंद्र का उपस्थान में व्यवहार होता है तो वहां मीमांसा में पूर्व पक्षी कहता है इंद्र शब्द व्यवहार किया गया अब गर्भपत्य को कैसे कर देंगे खाली कहने से हो जाएगा तो सिद्धांत वहां उत्तर दिया कि गर्भपत्य यहाँ इंद्र शब्द का अर्थ अमरावती अधिकारी इंद्र नहीं है यदि परमेश्वर से अर्थ अर्थात जो ईश्वर है यहाँ गारहपत्य अग्नि होने से उसको ईश्वर शब्द से कहा जाता है दो तो इंद्रोशी तो अर्थात जो ईश्वर है समर्थ है उसको इंद्र शब्द तो से कहा जाता है इसलिए इंद्र कहने से जो वज्रधारी इंद्र उसको नहीं लेना है इसे नहीं तो उपस्थान है यहाँ दिखाया सूती और लिंग में विरोध होने से कौन बलवान होगा सूती सूती बलवान इसलिए श्रुति आगे इंद्रिया गार्भपति में उपतिष्ठा साक्षात गार्हपति का उपस्थान में ये मंत्र लगेगा अजय तक ओ शंकर शंकरचार्य सुष्यतौंधे भगवत में मूर्ति वेद विभादेहाय